ओ बोलैया कब देखोगे तो ओ भलैया ओ भलैया कब देखोगी तो अहनिश आतुर दर्शन कारणी अहनीस आतुर दर्शन कारण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 रती न माने हार तैन हमारे तुमको चाहे रतीन माने हार बिरह अग्नी तन अधिक जरावे बिरह अग्नी तन अधिक जरावे ऐसे ले हूँ विचार ऐसी ले हूँ बिचारी सुनूँ हमारी दर्द गोसाई सुनूँ हमारी दर्द गोसाई अब जनी करह बधिर सुनहूँ हमारी दर्द गोसाई अब जन करह बधिर तुम धीरज मैं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 बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बाँधे धीर देह छद तुम मिलो कृपा करी देह छद तुम मिलो कृपा करी आरतिवंत कबीर हो भलैया कब देखूंगी देखो गीतों से आतुर दर्शन कारनी ऐसो व्यापी मुह ओ बलिया कब देखूंगी तो कबीर साहब जी कहते हैं अभी ये साधना पथ में थ की अवस्था है जब वो साधना में रहे होंगे तो सदगुरु सही निवेदन करते हैं कि हो भलैया कब देखूंगी तुम तो? हे सदगुरु आपका दर्शन कब होगा हो भलैया कब देखूंगी तुम तो? कब आपका दर्शन होगा आपकी बुलिहारी है आपकी भलैया है कृपा कर आप दर्शन दीजिए हर निषातुर दर्शन कारण ऐसा हो व्यापुर हमारे अंदर तो एक ऐसा विचार व्याप्त हो गया है और वो रात दिन रहता है और अहनिश अहनिश रात दिन एक ही विचार रहता है है ना वो कौन सा विचार और अहरनिश आतुर दर्शन कारण मैंने तो आपकी दर्शन का ही विचार रात दिन मेरे अंदर रहता है व्याप्त रहता है कि कब आपका दर्शन होगा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 विरह अग्न इतन अधिक जरावे और इतना ही नहीं हुआ है आँख तो थकते ही हैं थक जा थकते भी नहीं है दिखते ही रहते हैं बाट को लेकिन विरह अगर इतना अधिक जरावे ऐसे ले हो विचार तो आप थोड़ा सा विचार करिए कि आपकी विरह आपके, आपके बिछो की जो अग्नि है वो तो बिल्कुल जलाती ही रहती है विरह अगन इतने अधिक जलाव ये आपके बिछोड़ जाने से जो विरह की अग्नि है वो हमेशा इस शरीर को जलाते ही रहती है कि कब दर्शन मिल जाए ऐसा विचार कर लीजिए सुनहूँ हमारी दर्द गोसाई तब कहती कि ये गोसाई ये सदगुरु आप मेरी दर्द को सुन लीजिए सुनूँ हमारी दरद गोसाई हमको जो दर्द हो रही है विरह के कारण उस दर्द को सुन लीजिए अब जन कर हूँ अब अपनी को बहिर्मत बनाइए बधिर मत बनाइए सुन लीजिए जल्दी से है न अब जन कर बधिर अब जो है बधिर मत बनिए बधिर मत बन जाइए तू तुम, तुम धीरज तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे बाड़े ने तो कहते हैं कि सदगुरु आप तो धैर्य स्वरूप ही हैं आप तो धीरज ही हैं लेकिन मैं तो बहुत आतुर हूँ जरा सा भी धीरज नहीं है वो उसी तरह से है जैसे काचे घड़े में पानी हो अब वो अब फूटल तब फूटल अब फूटल तब, तब काचे घड़े में पानी भरेंगे तो कितना टिकेगा है, है ना तो ये शरीर भी कच्चा घड़ा है अब कब ये फूट जाएगी एक कौन ठीक तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई जल्दी से दर्शन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा अभी शरीर तो नस्वर है कच्चे घड़े के सदस्य है और इसमें कब ये फूट जाएगा कच्चा पानी भरा हुआ है कब फूट जाएगा क्या यही कहते मन नहीं बांधी थी हाँ नहीं कांचे भाड़े नहीं थे तो वैसे ही है जीवन जैसे कच्चे घड़े में पानी भर के रख दिया जाए ये समझा जाए कि ये तो बहुत दिन तक चलेगा एक भ्रम है अरे कच्चे घड़े में पानी भरा है उसकी क्या तादात कब फूट जाएगा आगे कहते बहुत दिन उनके बिचरों माधव ही माधव ही सतगुरु मैं तो आपसे बहुत दिनों से बिछड़ा हूँ और रियल है यह जीवात्मा तो आदि काल से उस परमात्मा रूपी प्रीतम से बिछड़ा हुआ है जबकि यह ये पैंसठवा काल का समय है और एक काल में तमाम जुग क्या क्या होते हैं तो इस तरह की बातें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 यह हमारे मन में जरा सा भी धीरज नहीं होता बहुत ही बेचैनी है बेसिबरी है मिलने की कब मिल जाए देता छताम तुम मिलो कृपा करे और आरतीवंत कभी छताम, छतामे जब तक ये शरीर है तेह अभी जीवित शरीर में है तब तक आप कृपा करके मिल जाइए आरतीवंत कबीर कबीर बहुत ही आरत है दुखी है विश्रम के कारण एकदम आरत लगी है कब मिल जाए कब देख ले ऐसा आरतीवंत कबीर कबीर बिल्कुल आरत है जब तक ये देह छत अत है उपस्थित है तब तक ही मिल जाए फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यही एक आरती है आरत है यही एक इच्छा है मिलने